सत्य की महिमा गारे विष्णु स्मृति में विशिष्यते एक तुला में तुलतम तुला, तुला तराजू तराजूंग बैलेंस तराजू में धारण कर लिया एक तरफ एक पर्दा में एक हजार अश्व में व्यागजन्य पुण्य डाल दो और दूसरे तरफ सत्यम सत्यानी नहीं बोला सत्य नहीं बोला एक वचन प्रयोग में एक सत्य को डाल देना तो भी वह एक सत्य सत्यजन्य पुण्य भारी हो जाएगा और हजार अश्वे व्यागजन पुण्य हल्का हो जाता है अश्वमेध सहस्राच एकम सत्यम विशिष्य पढ़कर सत्य कैसा होना चाहिए योग यज्ञकार स्पष्ट करते हैं जैसे बता दिया था वृक्षांत से भी सबसे पहले वह तो धर्म का विरुद्ध नहीं होने चाहिए अपना वचन से किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं होना चाहिए धर्म होना चाहिए ये मुख्य और दूसरे में उन्होंने बताया अपनों से ज्येष्ठ जो अपने से ज्येष्ठ है और समाज में जो श्रेष्ठ हैं, और जो गुरु लोग होते हैं, इन लोगों का हानि किसी प्रकार से नहीं हो ऐसा वचन होना चाहिए उनकी मान प्रतिष्ठा में हो चाहे उनके अर्थ का हानि ना हो चाहे उनका स्वास्थ्य का हानि ना हो ऐसा सत्य वचन बोलना है जिससे उनका किसी प्रकार की हानि ना हो अपने से जेस्ट, समाज में जो श्रेष्ठ और गुरु पिता माता जैसे तुल्य लोग जो कहा गया मातृदेव वा पितृदेव भाँ आचार देव अतिथि अतिथिदेव भवा ये जो देव तुल्य है चार इन चारों का किसी भी प्रकार कहानी नहीं होना चाहिए ये मुख्य है इसके अलग अलग कहानियाँ हैं हर एक चीज में जेष्ठ का किसी कहानी नहीं होना चाहिए इसमें अर्जुन और रुझिष्ठिर का बहुत ही सुंदर दृष्टान्त आता है आपके महाभारत में और समाज में श्रेष्ठ कहानी नहीं होना चाहिए समाज में जो श्रेष्ठ है उनका हानि नहीं होना चाहिए इसके लिए रामायण में बहुत कहानियाँ हैं जो क्योंकि हर समाज के समाज के अंदर जैसे राम ने जो क्यों इज्जत रखा जो रजक का धोबी का तो धोबी अपने स्तर पर अपने उसके समाज में श्रेष्ठ पुरुष था उसके वचन को निभाने के लिए राम ने इतना घोर कर्म किया तो समाज में श्रेष्ठ का हानि नहीं होनी चाहिए ये भी ध्यान रखना पड़ता है और माता पिता वगैरह के लिए तो परशुराम का दृष्टांत तो वही है पिता का वचन निभाने के उसने जो करना था वो सत्यवचन कर निभा दिया था और गुरु के लिए सत्य पट्टिका और सत्य हरिशन्द्रिकांत सुप्रसिद्ध है केवल गुरु दक्षिण देने के चक्कर में क्या नहीं हुआ उसका इस प्रकार से प्रत्येक अलग अलग दृष्टांत आपको मिल जाते हैं तो ऐसे वचन ही सत्यवचन होता है और लोग सोचे बिना धड़ल्ले से बोल देते नहीं सोचते हैं कि हमारे कथन करने से क्या होगा गुरु का अपमान होगा गुरु का क्या हो रहा है आचार्य का क्या हो रहा है माता पिता का क्या हो रहा है हमारे सोचन से सोचे बिना ही लोग धड़ल्ले से बोले और सोच रहे हम बहुत सत्य बोल रहे हैं यदि वो किसी प्रकार का हानि पहुंचाता है तो वह इसे बहुत संभल के वाणी का प्रयोग करना बिना लगाव के चलता नहीं इसलिए उसकी महिमा इतने घाव के बता रहे भाषा जान के कहां कहां से उठाकर ला रहे हैं वाक्यों को सत्य की इतनी महानता है की प्राप्ति में तो अत्यंत आवश्यक भूता है तो वो सत्य है यो वाएता एवं वेदा अभात्य पापा मनंते स्वर्गी प्रतिष्ठती प्रतिष्ठती उपनिषद की समाप्ति के पुनरुक्ति का प्रतिष्ठती जो वा एवं वेदा जो कोई पुरुष निश्चय पूर्वक पूर्वोक्तुपुरिषद को इस प्रकार से जानता है जिस प्रकार से कहा गया है अन्य देवदेवता तत्वता श्रोत श्रोत्र इत्यादि जो कहा गया है लक्षणवाचक साधनवाचक लक्ष्यवाचक सारी चीजें वक्यों का सम्यक प्रकार से जो जानता है वह आप हत्य पापान काम रूपी समस्त पापों को नाश करके अनंत स्वर्ग लोगे ज्ञान विशेषण दिया अनंत नहीं तो लो लो आप स्वर्ग लोग जाकर जो पुण्य का नाश और वापस लौटते हैं वो स्वर्ग नहीं लेना इसी कानते अनंत अंतवान नहीं है जो अंतवान नहीं है नत अनंत उसका नाम अनंत होता है जिसका कोई अंत न होवे अनतेगे स्वग्छती स्वर्ग स्वस्वोती स्वर्ग तस्वीर स्वरूप प्रतिष्ठा स्थित सारी स्वर्गे लोके लोक्य प्रकाश्य लोक स्व प्रकाशभूता व हो जाता है अंत रहित है विनाश रहित है और कैसा है वो जी ये महार है, व्यापक है, उसमें वह सर्व महत्तर है वो जितने व्यापक व्यापकों किसी व्यापक तम है वो ऐसा जय करके लेंगे भाषिकार सर्व महत्तरे करेंगे अनंत विशेषण के अध्ययन रखना है त्रिवृष्टअ अपने ले सकते आप स्वर्गलोक का है, स्वर्ग अर्थ सुखात्मक है स्वरूप कैसा होता है जिसको हम नित्य प्राप्त करते हैं हम यही कहते हैं है। सुख महमांव क्या लेंगे वैसे भी स्वर शब्द का अर्थ सुखात्मक किया है यन्न न दुखी न संभिन्न न तत्सुखम स्पदम युखे न संभिन्नं जो सुख दुख से सम्मिश्रित नहीं है न च्रस्तम अनातरम और सुखानुभूति के अन्तर दुखग्रस्त हो ऐसा कभी नहीं न च्रस्तम अनंतरम अनंतरम भी न चक्रस्तम अनंतर में भी काल भेदेना आप सोचें दुखग्रस्त हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता और अभिलाषोपनीत सारे अभिलाषाए काम, काम, क्योंकि ताद स्वर इस पद का अर्थ होता है तस्मिन गतिष्ठती स्वर्ग अरे सुखात्मक यह भाषाकार भी अर्थ संकेत कर देंगे सुखा तद ब्रह्म में जो प्रकाशा तद ब्रह्म में ब्रह्म में और सर्वव्यापक ब्रह्म में इसे अनंत मन अंतरित अर्थात नित्य स्वर्गे सुखात्मक है लोके प्रकाशात्मक है सर्वव्यापक है ब्रह्मणी प्रतिष्ठित ऐसा ब्रह्म में वो प्रतिष्ठित हो जाता है यह उसका फिर वह संसार में जन्म नहीं लेता पुनर्जन्मादि को प्राप्त नहीं करता है यह वास्तविक उपरिषद का दो बार फल कह दिया जो पहले कह दिए थे दो बारह याद कह दिया उसका तो उपसंहार वास्तविक उपसंहार कर दिया पहले यदि उपासना के फल बता चुके हैं निर्वण प्रमित का भी फल द्वितीय खंड का अंत में निर्घुण प्रमित का फल बता चुके हैं अब का तीसरा चौथा मंत्रों में यहाँ का, तो का फल बता चुके थे उपासना के फल बता दिए हैं फिर भी जो है अंत में आकर के वास्तविक फल का उपसंहार करना चाहते यो जो दो खंडों में कहा हुआ जो बात है प्रश्न प्रतिवचन रूपेण आचार्य शिशु का संवादात्मक रूप जो कहा गया था वह यथोक्ताम एवं महाभागं पूर्व में कहा हुआ तरीके से श्रोत्र श्रोत्र इत्यादि रक्षाओं से प्रतिबोध विद्यादम इत्यादि साधनों से और लक्ष्य देव तदि रूपा देविता लक्षणों से भी ग्रहण करता हुआ महाभागा महान ऐश्वर्य करने के निमित्त से जो स्तुति कहा गया था ब्रह्म देवेजिज्ञ है ना तृतीय खंड का शुरू में इत्य सुन सर्व विद्या प्रतिष्ठान कैसे वो प्रद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठान सर्वासु विद्यासु प्रतिष्ठा माने पूज्यतमत्व तो, उत्कर्षो यस्य मैने नाम, ना, नाम प्रतिष्ठा परिसम ताम ऐसा भी कह सकते सारी विद्याओं की समाप्ति होती है जिसमें सर्व विद्याल का लय है जिसमें जिसको माका सर्व कर्माकलम पार्थ ज्ञाने समाप्त है दो प्रकार से उत्पत्ति हो सकती है दोनों में से जो मरीज आपकी सर्वास विद्यासु प्रतिष्ठि ऐसा ले लो, अथवा सर्वास पहला वाला सतनी तत्पुरुष प्रतिष्ठा अथवा बहुरी सर्वासाम विद्या आप कर सकते जानबूझ कैसे किया क्योंकि तत्व लाघव होता है और समास समास होता है द्वितीय में आया था। ऐसे पर बल अमृतम ब्रह्मत्मे ऐसा वहां पर कह दिए थे फल बोल चुके थे तो दोबारा क्यों गा रहे होद्यालम अंत निगमयते निगमन करने के लिए अंत में उपनिषद की संपूर्ण का समाप्ति में निगमन करने के लिए जानकर दोबारा कहा जा रहा है अपहत्य पापमान अविद्या काम कर्म लक्षण संसार धीजम विधुय अपहत्य पापमानम की व्याख्या यो वेद स ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा स अपहत जो उस प्रद्या को ऐसा प्राप्त कर लिया है वह व्यक्ति क्या करता है पापमानम अपत पापमान की व्या क्या है अविद्या काम कर्म लक्षण संसार बीजम पापमानम अविद्या उसका कार्यभूता काम है उसका भी कार्यभूता है कर्म अविद्या क्षेत्र उत्तरेकार साहब साहब कहते हैं सारे आगे जितना भी कथा कहानी है उसका खेती कौन है अविद्या अविद्या क्षेत्र उत्तरे उत्तर में क्या क्या है अस्मिता राग द्वेश अविद्या के उतर समझाया जाता है कार्य भी तो सारी चीज होती है अस्मिता के कारण अहंकार जब, जब जग गया तो संस्कारों को लेकर के विभिन्न प्रकार के कामनाएं करता है कामना राग द्वेश अधीन होकर के अभिनवेश युक्त भी हो जाता है मृत्यु से युक्त हुआ उन कामनाओं को लेकर के वह विन्न प्रकार के कर्मों को करता है सबिध्या काम कर्म रूपा संसार का जो बीज है उसको विधू उसे काट के नाश करके हटा करके झाड़ करके अपने से अलग कर दिया कंपने ये होता है घोड़े का कंपनी में घोड़े क्या करते हैं जब उसके शरीर में धूल मिट्टी भर जाए तो पूरा जोर से बड़ी जोर से हिला सारा धूल को झाड़ देते कुत्ते क्या करते हैं हमने देखा होगा नदी में चले जाते हैं पानी वानी में फिर आ जाते हैं तो क्या करते हो चोर से हिलाते हैं सारा पानी को निकालते हैं बारिश के बाद आप पक्षियों को देख सकते हैं ऐसे करते हुए झाड़ते रहते फट फट फट फट फट फट फट बार बार बार सारे पानी को निकालते खाते उसको विधुलन करना झाड़ के अपने से अलग कर देना उसी प्रकार यह अज्ञानी क्या करता है वह सकल पापों गसार के बीच गौ झाड़ कर अपने से अलग कर अनंत का क्या फर्ता है अनंत अपर्यत सीमा से रही सीमा से रही पर्यत था एक सीमा हो गया इतने काल है ना गिना है ना न्यूनतम एक मनवंतर फिर दस मनवंतर सौ मनवंतर हजार मनवंतर दस हजार मनवंतर एक लाख मनवंतर परार्ध काल पर्यंत ऐसे करके गिनती किया कि कहा का रहता है कौन साधक हम्मों में आया है लिंग पुराण में भी है विष्णु पुराण में कई जगह श्लोक आते हैं इसका कि कौन किस प्रकार का साधक कहा रहता है योग सूत्र विस्तार रूपेण, रूपन कोश ज्ञान के प्रसंग में बताया हुआ है प्रकृति विधेयन सूत्र आया वहां पर विचार बेन करके सब बताया हुआ है वह हो गया पर्यंतता इतने काल परित जो है रह करके अंत पुनर्जन्म जायते पर्यनतावत्लपरिता स्थित अंतर्जा पर्यत न पर्यंत अपर्यत तस् सीमित काल पर्यतक रह करके उस कालांत में लौटना नाम का कार्य नहीं होता है उसका नाम अपना स्वर्गे लोके या ब्रह्म को निवृत्त करने के लिए सुखात्मके के ब्रह्मणीत क्योंकि कोश का लिख रहे हैं सुरोको दो दिवो द्वे स्त्रियाम क्लीबे त्रिविष्ठपम ऐसा करके लिखा हुआ कोशों में सुर देवताओं लो का, का लोक है उसको द्यो शब्द से भी कहा जाए द्यू शब्द का द्यो दो बंदांग दिवा शब्द भी द्वे स्त्रियालिंग में और क्लीबे न होता है उस लोक में आप भ्रांति ना करें इसलिए क्या कहते हैं यहाँ सुखाते ब्रह्मणी अनंत विशेषण न त्रिविष्ट इस पर टिप्पण ना अनंत विशेषण देने के कारण से त्रिविष्ट रूपा जो देवताओं का जो लोक है स्वर्ग लोक वह लोक को नहीं लेना क्योंकि वो भी अंत वाला छीने पुण्य मर्दलोक में शांति है अनंत शब्द औपचारिक को भी सियादित कोई कह सकता अनंत शब्द औपचारिक हो सकता है अनंत काल तक रहता है मनुष्य के काल की अपेक्षा से जब तो सौ साल अधिक जी लोगे ना तो एक लाख साल जी रहा है तो भूत हो गया ना वो इसे सौ के अपेक्षा से एक लाख तो बहुत होता है और एक करोड़ साल रहे तो और ज्यादा हो गया और परार्थ तक रह गया तो अनंत काल कह दिया गया इसे रात्रि में अनंत काल में रहकर लौट रहा है ना स अनंत औपचारिक होता है ऐसे देखने को मिला तो यहां भी आप औपचारिक करते न ले लेवे, इसलिए एक और विशेषण दिया श्रुति ने जे जे ये जैसी सर्व महत्तरे सर्व महत्तरे स्वात्मनी मुख्य एवं प्रतिश्रित्व स्पष्ट करके कर दिया कहने का तात्पर्य है वो अपने आत्म स्वरूप में ही जो मुख्य आत्म स्वरूप है वो भी मुख्य और विशेषण ने दिया स्वात्म ने स्व ऐसा ना ले लो का शरीर भी होता है का इंद्रियां भी होते हैं का मन बुद्धि अहंकार अलंकर सब कुछ लिया हुआ है पुत्र भी आत्मा कह दिया है, है? पुत्र मर गया तो मर गया बोलता है तो इसलिए भाष्यकार करते मुख्य नहीं तो गौणे वो सब गौण आत्माएं हैं मुख्य स्वत्मी प्रतिष्ठती गौण आत्मा प्राप्त निवारण करने के लिए मुख्य विशेषांत भाष्कर ने कहा स्वर्गीय निचोड़ यही है स्वस्वता मुख्य आत्मनी प्रतिष्ठती तात्पर्य क्या है न अपना संसार में इत्यभिप्राय पूरे का मंत्र का अभिप्राय यही है वह पुनः इस संसार को प्राप्त नहीं होता है इस प्रकार से श्रीमत परम प्रभुराज का आचार्य श्रीमद शंकर भागवत पाद मगा पूर्णता को प्राप्त कर गया तो सगुण प्रमित मुक्ति रूपा फल बता दिया और निर्गुण प्रमित का कैवल्य सीधा प्राप्ति सद्य मुक्ति फल होता है यह फल निर्देश कथन के साथ साथ पदभाष्य पूर्णता को प्राप्त हो जाता है